गीता तत्वचिंतन अवतार मीमांसा दो 117 विज्ञान मानव प्रवृत्ति के सामने निस्सहाय डॉक्टर जोशिया ओल्डफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा को संबोधित करते हुए कहा था मोर वार्स आर कास्ड बाय बैड टेंपर्ड पीपल डिस्कसिंग पीस प्रोपोजिशंस देन बाय गुड टेंपर्ड पीपल डिस्कसिंग वार मिजर्स जब अशुभ प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति शांति प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते हैं तब अधिक युद्ध होते हैं वनस्पत इसके कि जब शुभ प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति रणनीति की मोर्चे बंदी करते हैं उनका तात्पर्य यह था कि विश्व की रक्षा शुभ प्रवृत्ति संपन्न व्यक्ति ही कर सकते हैं पर प्रश्न यह है कि मनुष्य में शुभ प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न की जाए प्रकारांतर से प्रश्न यह है कि मनुष्य की अशुभ प्रवृत्ति का नाश कैसे किया जाए क्या किसी वैज्ञानिक पद्धति से इसे साधित किया जा सकता है जब जापान के नगरों पर द्वितीय महायुद्ध के समय अणुबम गिराए गए उसके भयावह समाचारों से आइंस्टाइन बड़े व्यथित हो उठे थे जब किसी ने उनसे विज्ञान के ऐसी संहारकारी शक्ति के प्रतिरोध का उपाय पूछा था तो उन्होंने अत्यंत दुख भरे स्वर से कहा था साइंस कैन डिनेचर पुरुष बट इट कैन नॉट डिटेचर दिल दैट इज इन द हार्ट ऑफ मैन विज्ञान प्लोटिनियम का स्वभाव तो बदल दे सकता है पर वह मनुष्य के अंतकरण में विद्यमान अशुभ के स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकता आइंस्टाइन की यह व्यथा कितनी सार्थक है इसका मतलब यही हुआ कि विज्ञान विध्वंस कर सकता है मनुष्य के हाथ में अपरिमित बल दे सकता है पर वह उसकी बुद्धि को नियंत्रित करने में समर्थन नहीं है उस बल को सही दिशा देने की शक्ति उसके पास नहीं है जिसके पास ऐसी शक्ति है उसी को हम धर्म कहते हैं यह शक्ति ही विश्व का धारण करती है उसका पोषण करती है तभी तो भीष्म पितामह ने धर्म की व्याख्या करते हुए उसे प्रभाव संयुक्त और अहिंसा संप्रक्त कहा है प्रभव का तात्पर्य है भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण भौतिक समृद्धि जीवन को गति प्रदान करती है और आध्यात्मिकता उस गति को दिशा देती है ऐसी शिकार हो रहे हैं इसलिए गति हमें सार्थकता का भाव पैदा करने के बदले थकान तनाव और अर्थहीनता को जन्म दे रही है फलस्वरूप हम चिड़चिड़े और हिंसक होते जा रहे हैं इसीलिए धर्म की व्याख्या में विष्म पितामा है अहिंसा संपृक्त विशेषण का उपयोग उचित समझा तो धर्म वह है जो मनुष्य का धारण और पोषण करे जो उसे देह और आत्मा दोनों धरातलों पर आगे बढ़ाए जो उसके जीवन को अहिंसा से भर दे इसके विपरीत जो वृद्धि होती है उसे अधर्म कहा जाता है स्वार्थ तोड़ता है इसलिए वह अधर्म है निस्वार्थता जोड़ती है इसलिए वह धर्म है आलोच्य श्लोकों में जिस धर्म की बात कही गई है उसका हम यही अर्थ समझते हैं ऐसे धर्म की रक्षा के लिए युग युग में भगवान नरदेह धारण करते हैं और अपने जीवन में धर्म के उदात्त सिद्धांतों को उतारकर लोगों के समक्ष आदर्श रख जाते हैं वे दुष्प्रवृत्ति संपन्न व्यक्तियों का दमन कर धर्म के बाधक तत्वों को दूर करते हैं इससे एक ओर जहाँ धर्म की प्रतिष्ठा होती है वहीं दूसरी ओर धर्म के पथ पर चलने वाले सज्जनों के हृदय में आशा और उत्साह का संचार होता है